संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश। पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शव्य संसार में प्रसिद्ध है अर्चना सिंह जया की कहानी बेबस लाठी समाज एक व्यक्ति से नहीं बनता बल्कि परिवार दोस्त, दोस्त और समुदाय से, से मिलते हुए समाज का निर्माण होता है समाज में रिश्तों का रूप भी बदलता, बदलता रहता है, है। आज के परिवेश, परिवेश में, में रिश्तों के रिश्टों बीच, बीच सासे घुटती नजर आ रही हैं। हमारे ताऊजी जो कभी बोकारो के स्टेट बैंक में हुआ करते थे उन्हीं के मित्र मिश्रा जी थे दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी एक ही शहर मोहल्ले में रहा करते थे किसी समय दोनों ही सरकारी नौकरी में कार्यरत थे मिश्रा जी सरकारी स्कूल में थे इस कारण कभी कभार उनका तबादला हुआ करता था जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए उन्होंने परिवार एक जगह रखने का निर्णय लिया इस तरह बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आई ताओ जी ने जिस सोसाइटी में थोड़े सस्ते में घर लिया था उसी में मिश्रा जी ने भी लेने के विषय में सोचा ताकि दोनों मित्र एक साथ बुढ़ापे की जिंदगी साथ में बिता सके उन दिनों घर की कीमत एक दो लाख की थी किंतु अभी, अभी उन पर, पर कई जिम्मेदारियों का दायित्व था मिश्रा जी, जी तीन भाई थे, थे। माता, माता पिता, पिता इलाहाबाद के एक, एक, एक गांव में गाँं रहते थे।, थे माता जी का स्वर्गवास हुए आठ साल हो रहे थे पिताजी पिता अब मिश्रा जी के साथ ही रहते थे मिश्रा जी के दो भाई गांव पर ही रहकर खेती बाड़ी संभाला करते थे सबसे बड़े भाई जरा अस्वस्थ रहते थे उन्होंने शादी नहीं की थी मिश्रा जी के बड़े भाई समय असमय अनाज व सरसों तेल उन्हें भिजवा दिया करते थे इस तरह मिश्रा जी को मदद मिल जाया करती थी यहाँ संस्कार का प्रभाव स्पष्ट नजर आता था भाइयों का आपसी तालमेल सही था आज की पीढ़ी मदद करने से पूर्व सोचती है कि मैं ही क्यों मिश्रा जी की दो बेटिया और एक बेटा था तीनों की पढ़ाई बाबूजी की दवा दारू व पत्नी की जरूरतों का ध्यान रखते हुए जीविकोपार्जन हो रहा था तनख्वाह ठीक ठीक थी किंतु मिश्रा जी बेटियों की शिक्षा में किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे उनकी दृष्टि में बेटियों को शिक्षित करना यानी एक अच्छे परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण करना था वहीं उनकी पत्नी आठवीं पढ़ी हुई थी मिश्रा जी जिस जमाने के थे उस जमाने में बेटा पिता की बातों को नकार नहीं सकता था विवाह की इच्छा उसकी है या नहीं उसकी सोच क्या है ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती थी इस प्रकार मिश्रा जी की शादी बस हो गई मुझे बुजुर्गों को आदर देने का ये तरीका आज तक समझ नहीं आया क्यों हम अपने ही माता पिता से मन की बात नहीं कह सकते उनसे नहीं कहेंगे तो क्या पड़ोसी से दिल की बात करेंगे विवाह जैसे बंधन के लिए बच्चों से राय लेना व उनकी सहमति होनी जरूरी क्यों नहीं समझते थे मिश्रा जी पूरी जिंदगी आर्थिक जोड़ तोड़ में ही लगे रहे पिताजी बीमार चल रहे थे अचानक ही वे बहुत बीमार हो गए लीवर कार्य करना बंद कर दिया और ब्लड प्रेशर अत्यधिक कम हो गया अस्पताल में आई में भर्ती भी हुए किंतु वे अगली सुबह भी नहीं देख पाए बाबूजी के देहांत के पश्चात वे स्वयं को कमजोर महसूस करने लगे कई कार्यों में उनसे सलाह भी लिया करते थे बड़ी बिटिया की शादी की बात जो चल रही थी एक वर्ष के पश्चात बड़ी बेटी की शादी कर दी दामाद कलकत्ता में ही बैंक में कार्य करता था और परिवार भी शिक्षित और छोटा था एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी बस बुजुर्ग माता पिता ही थे जो साथ में रहते थे मिश्रा जी को अच्छी शादी मिल गई थी उनकी छोटी बेटी भी शादी योग्य हो ही रही थी किंतु बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च चलाना एक चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी थी मिश्रा जी का बेटा सिर्फ बेटा न कहो लाडला बेटा कहो तो ज्यादा सही होगा दो बेटियों के बात का जो था बहनों ने भी सिर चढ़ा रखा, रखा था माँ भी बेटा बेटा करते नहीं थकती थी समाज में बेटे को बुढ़ापे की लाठी जो माना जाता है मिश्रा जी तो अपने माता पिता के लिए अंधे की लाठी साबित हुए इसी के लिए हम रिश्तों के पौधे को सींचते रहते हैं ताकि एक दिन फल रूपी सुख व छांव रूपी सहारा प्राप्त हो बेटा अखिलेश अभी पढ़ ही रहा था पर उसकी रुचि पढ़ने में नहीं थी मिश्रा जी सोचा करते थे कि अगर बेटी का ग्रेजुएट हो जाए तो सिफारिश करके किसी भी तरह नौकरी लगवा देंगे अंततः बेटे ने ग्रेजुएशन कर ही लिया और नौकरी भी आरंभ कर दी मिश्रा जी कुछ प्रसन्न रहने लगे कि बेटे ने भी कमाना आरंभ कर ही दिया इसी बीच छोटी बिटिया की शादी की, की भी बात शुरू हो गई। तीन महीने के बाद का दिन निर्धारित हुआ छोटी बिटिया की शादी के दौरान बेटे अखिलेश की शादी की भी बातचीत का सिलसिला आरंभ हो गया किंतु मिश्रा जी ने एक डेढ़ साल का समय मांगा और इस तरह उन्हें भी सांस लेने की फुर्सत मिली इसी के साथ बेटे को डिस्टेंट लर्निंग के कोर्स में दाखिला करवा दिया अब घर कुछ खाली खाली साल लगने लगा पत्नी की भी तबीयत कुछ गड़बड़ रहने लगी थी एक माह से बेटियों का खालीपन सहा नहीं जा रहा था जैसे घर की रौनक ही चली गई थी सोनापन काटने को आ रहा था मिश्रा जी के रिटायरमेंट का समय नजदीक आता जा रहा था तभी उन्होंने घर खरीदने का निर्णय ले ही डाला ताओ जी ऐसी कहकर तीन कमरे का मकान ले लिया ताओ जी के एक मित्र का मकान था उसे पैसे की जरूरत आ पड़ी तो उसने चालू भाव में ही मिश्रा जी को मकान बेच डाला अब वो पल आ ही गया जब मिश्रा जी को अपनी नौकरी को हमेशा के लिए बाय कहना था समय जरा दुखद था पर ये तो सभी के जीवन में आता है इज्जत के साथ अपने कार्य से मुक्त हुए ये तो गर्व की बात है ऐसा, ऐसा कहकर पत्नी, पत्नी ने हौसला बढ़ाया साथ ही अब मुझे ज्यादा समय भी दे पायेगी इस प्रकार मिश्रा जी अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने मकान में रहने लगे कुछ ही सालों के पश्चात बेटे ने अपनी नौकरी भी बदल ली और वह रांची चला गया ताऊ जी और मिश्रा जी एक साथ समय व्यतीत करने लगे मित्रों की राय मानकर बेटी की शादी का निर्णय ले ही डाला बेटे की शादी आखिरकार तय हो ही गई। लड़की एमए की हुई थी अपने घर पर दूसरे स्थान पर थी उसका एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन भी थी बहू के आने से कुछ दिन घर की चहल पहल बनी हुई थी मिश्रा जी ने बेटे की शादी का खर्च ही मांगा और दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं, नहीं। दरअसल मिश्रा जी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे समाज में नाम मान प्रतिष्ठा ही उन्होंने कमाई थी उन्होंने सोचा कि अब समय के साथ साथ बेटे को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो ही जाएगा मुझसे कुछ तो सीखा ही होगा बहू छ महीने मिश्रा जी के घर पर साथ में रही फिर बेटे के साथ रांची चली गई। वहां बेटे को भी अकेले रहने में खाने पीने की तकलीफ थी इस बात को मिश्रा जी भली भांति समझ रहे थे वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था साल गुजरते जा रहे थे बेटा बहू अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए दो, बच्चे, दो भी बच्चे भी हुए आकाश, आकाश और, और अमन, अमन।, अमन। होली, होली पर, पर व गर्मी, तो गर्मी की छुट्टी पर, पर दादा, दादा दादी के यहाँ घूमने आते, आते थे बचपन से ही दोनों शरारती थे दादी अस्वस्थ रहने के बावजूद दोनों की खाने पीने की चिंता करती थी अपने हाथों बेसन के लड्डू और खीर बनाकर खिलाया करती थी मिश्रा जी बेटे को समझाते कि नौकरी चाकरी, चाकरी पर ध्यान देना।, देना अब बच्चों की जिम्मेदारी भी है आजकल नौकरी मुश्किल से मिलती है जब उनके जाने का समय आता तो दादा दादी उदास हो जाते थे पर समय का चक्र घूम रहा था वे दोनों फिर से अकेले हो गए बेटा बहू बच्चों के साथ वापस चले गए मिश्रा जी पत्नी के साथ सुख दुख, सुख दुख मिलकर, मिलकर बांट, बांट रहे थे समय असमय मिश्रा जी भी खाना बना दिया करते थे अपने प्रिय मित्र ताऊ जी के साथ सुबह टहलने जाते थे शाम को कभी कभी साथ में चाय भी पी लिया करते थे ताऊ जी की दो बेटियां ही थीं, दोनों ही अपने अपने ससुराल में व्यस्त थीं। ताई जी और अकेले ही जीवन काट रहे थे उनके मन में कभी कभी बेटे की कमी खलती थी ईश्वर ने एक बेटा दिया तो था पर छह महीने में ही भगवान ने अपने पास बुला लिया बस इस बात की ही तकलीफ उन दोनों को थी वरना वे सुखी थे बुढ़ापे की लाठी की कमी का ये समाज एहसास कराता रहता है एक सुबह अचानक, अचानक दरवाजे पर, पर अखिलेश अपने परिवार, परिवार के साथ आखड़ा हुआ। ये देख मिश्रा जी जरा, जरा अचंभित हुए क्योंकि कोई, कोई पूर्व सूचना नहीं थी खैर बच्चों, बच्चों से घर में रौनक हो गई, बहू व बेटे से घर भरा सा लगने लगा दोनों लोगों की तनहाई दूर हुई अब सुबह शाम कोलाहल सा रहने लगा एक सुबह चाय, चाय पीते समय मैं, मैं, मिश्रा, मिश्रा जी ने बेटे, बेटे से, से पूछा और, और कितने और दिन, दिन के लिए आए हो? कब तक, तक चुटी की छुट्टी है, है तुम्हारी यह सुनकर बेटे ने कहा, कहा अभी लंबी छुट्टी है मैंने नौकरी छोड़ दी है यहीं अब नौकरी देखता हूँ यह सुनकर मिश्रा जी के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उन्होंने पूछा ऐसी क्या बात हो गयी तुम्हें बच्चों का भी ध्यान नहीं आया बेटे ने कहा बस जरा बॉस के साथ झड़प हो गई, और कुछ नहीं आजकल तंग ज्यादा कर रहे थे उतार चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, उससे डरकर भागना नहीं चाहिए मिश्रा जी ने समझाया एक पोता छठी कक्षा में था और एक आठवीं में था अब उनके दाखिले की चिंता हो गई। साथ ही साथ अखिलेश अपनी, अपनी नौकरी के, के, के, के चक्कर में भी यहाँ वहाँ जाने, जाने लगा, लगा। पैसे, पैसे की जरूरत और परेशानियों के, के कारण बेटे, बेटे बहू में, में, में, में लड़ाई भी हो जाती मिश्रा जी ने जैसे तैसे कर बच्चों का दाखिला तो करवा लिया किंतु बात यहीं आकर नहीं रुकती थी बेटे की नौकरी की चिंता सबसे बड़ी थी दो महीने के पश्चात बेटे की नौकरी लगी वो भी घर से बीस किलोमीटर दूर खैर ईश्वर की इच्छा मिश्रा जी तो हर बात पर तैयार थे किंतु फिर भी घर में बहु और सास में भी अनबन रहने लगी सब्जी भाजी दूध और राशन तक लाने की जिम्मेदारी भी इस उम्र में मिश्रा जी निभा रहे थे उनका सुखद जीवन अब दुखदाई होने लगा आए दिन घर में मन मुटाव होने लगे मिश्राइन जी अब और अस्वस्थ रहने लगी कुछ दिमागी बीमारी होती जा रही थी बहू की जुबान में तेजी आने लगी दोनों पोते भी बदतमीज होते जा रहे थे बेटे को सारी बातें नजर तो आ रही थी लेकिन वो अपनी कमी को छुपाने की कोशिश में अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा था दिन प्रतिदिन घर का कलह बढ़ता ही जा रहा था नौबत यहाँ तक आ गई कि बहू ने सास ससुर का खाना बनाना ही बंद कर दिया बेटा नई नौकरी को लेकर व्यस्त रहने लगा दो तीन दिनों के लिए उसे बाहर भी जाना पड़ता गुस्से में कभी कभार माँ और पिताजी को कहता कि मैं आप लोगों की समस्या को ही सुलझाता रहा तो नौकरी क्या खाक करूँगा अब अपने ही घर में मिश्रा जी मोहताज होते जा रहे थे जबकि घर मिश्रा जी का राशन पानी भी मिश्रा जी का ही इसके बावजूद जब बहू नाश्ता बनाकर हटती तब मिश्रा जी नाश्ता बनाते अपने और पत्नी के लिए दोनों वक्त के खाने का भी यही हाल था इस तरह घर में रहना भी दूभर होता जा रहा था रिश्तों में घुटन महसूस होने लगी थी मिश्रा जी के हालात को देखते हुए सोचने पर विवश हो जाते कि अच्छा ही हुआ जो ईश्वर ने बेटा नहीं दिया ये दिन देखने से तो बच गया मिश्रा जी का दुख तो मेरे दुख से भी बड़ा है अखिलेश को घर की परिस्थितियों को समझकर उसका समाधान खोजना चाहिए अपनी पत्नी से बात कर उसे समझाना चाहिए पर ऐसा कुछ भी नहीं था एक ही घर में एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह रहना क्या होता है ये कोई मिश्रा जी से पूछे अपने ही बेटा बहुम अब पराये से लगने लगे अखिलेश से कई उम्मीदें जुड़ी थी पर उसे बिखरते देर न लगी बेबस लाठी सा वह प्रतीत हो रहा था मेरा ये मानना है कि विवाह के बाद बेटे का दायित्व बढ़ जाता है कि माँ पत्नी पिता पुत्र के बीच के रिश्तों को होशियारी से संभाले और उचित निर्णय ले अखिलेश की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी वह पूर्ण रूप से सक्षम नहीं था अपने पिता, पिता से समय असमय मदद भी लिया करता था पत्नी इस कारण उस पर, पर भी अपना क्रोध निकाला करती पर थी घर आरोप दबदबा बना रहे, रहे इसलिए उल्टी सीधी हरकतें भी करती थी घर की शांति भंग हो चुकी थी बेटा माँ बाप के पक्ष में कहे या पत्नी के पक्ष में कहे निर्णय लेने में वो असक्षम था मिश्रा जी की भी उम्र बढ़ती जा रही थी वो खुद को संभालते हुए अपनी अस्वस्थ पत्नी की भी सेवा शुश्रूषा कर रहे थे डॉक्टर के अनुसार पत्नी के दिमाग में जालसा बन गया था इस अशांत माहौल में बेटिया भी आने को तैयार नहीं होती थी क्योंकि वो घर अब पिता का कम भाई का ज्यादा लगता था एक सुबह, एक सुबह अचानक, अचानक ही मिश्रा जी की पत्नी, पत्नी का निधन का हो गया बेटियों को भी सूचित किया गया बेटी दामाद व अन्य रिश्तेदार आए, आए। अड़ोसी पड़ोसी भी एकत्रित, एकत्रित हो गए ताकि, ताकि अंतिम दर्शन, दर्शन कर सके लेकिन ये क्या मिश्रा जी की बहू अंतिम दर्शन को भी बाहर नहीं आई रिश्तों को समझने वाले और उसकी कद्र करने वाले मिश्रा जी आज कितना शर्मिंदा थे बेटा अखिलेश भी बेबस का खड़ा रो रहा था ऐसी परिस्थिति में वो क्या करे और क्या, क्या न करे ताओ जी मिश्रा जी को ढाढ़स बंधा रहे थे सब राम की लीला है हम सबको अब उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए बेटियाँ फूट फूट कर रो रही थी पर वक्त किसके लिए रुका है इस तरह दिन गुजरते गए तेरह दिन के पश्चात रिश्तेदार सभी चले गए मिश्रा जी अब स्वयं को बहुत अकेला महसूस करने लगे ताऊ जी के साथ सुबह और शाम कुछ समय बिताने लगे सुबह उन्हीं के साथ दूध लाने और सब्जी लाने जाते थे जब पत्नी स्वस्थ हुआ करती थी तब दोनों ही जाया करते थे अब तो ये सब, ये सब एक स्वप्न जैसा हो गया था इधर ताऊ जी घर में ही गिर पड़े ये सुनकर, ये सुनकर दोनों बेटियां आ पहुँची मिश्रा जी मेडिकल की दुकान, की दुकान से, से दवा ले आए तभी, तभी मिश्रा जी ने, ने ताऊ जी ऐसी पूछा लोग कैसे कहते हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है फिर मेरी लाठी इतनी कमजोर और बेबस क्यों है देखो देखो ये तुम्हारी बेटिया नहीं तुम्हारे बेटे है हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, हाँ, सही कहा तुमने ऐसा कहते, कहते ही ताऊ जी ताउ की आंखें भर आई और फिर ताऊ जी का हाथ पकड़ते हुए मिश्रा जी ने कहा बेटे की, की चाहत और, और, और फिर उससे जुड़ी उम्मीदें ही हमें दुर्बल बनाती हैं। ये बात आज समझ में आई है अभी आप सुन रहे थे अर्चना सिंह जया की कहानी बेबस लाठी